आज कौन सा दे लेकिन बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी की ठंडी बियर की एक सिप लेने के बाद ही विक्रांत की हड्डिया तक का मन इससे अच्छा तो यह होता की मैं ईमानदारी से दो टेंट लेकर आया होता फिर कम से कम इस ठंड में सोने को तो मिल जाता है अब तो लग रहा है पूरी रात ऐसे ही ठंड में काटनी पड़ेगी नैना प्लीज अंदर आने दो यार बाहर बहुत ठंड है प्लीज मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा मैं चुपचाप सो जाऊंगा ब्लीव मैं कुछ नहीं करूँगा विक्रांत को लगा शायद नैना को उसकी हालत पर तरस आ जाए लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन ही लग रहा था विक्रांत ने आधी कैन बियर खत्म कर दी थी तभी टेंट का जिप खुलने की आवाज आई विक्रांत को लगा कि शायद अब नैना ने उसे अंदर बुलाने के लिए ही टेंट खोला इसलिए वो लपक कर उसकी तरफ दौड़ा लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते टेंट का जिप फिर से बंद हो चुका था लेकिन वहां बाहर एक पैकेट पड़ा हुआ था खोलो नैना विक्रांत ने टेंट के आगे पहुंचकर फिर से नैना को मनाने की कोशिश की ये मेरा स्लीपिंग बैग है चुपचाप जाकर सो जाओ इसी में लेकिन तुम वाटर कवर तो लाए नहीं हो देखती हूँ पूरी रात तुम कैसे काट दो तो? नैना अंदर से ही कहा अरे यार प्लीज खोल दो ना अंदर आने दो यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं मुझे डर लग रहा है थड़ाक थड़ाक अंदर से फिर से इलेक्ट्रिक गन के चलने की आवाज सुनाई पड़ी आखिर में हार कर विक्रांत को स्लीपिंग बैग के ही सहारे सोना पड़ा। कुछ देर तक वो आग के सामने इसी आस में बैठा रहा कि नैना को उसके ऊपर लेकिन ऐसा नहीं हुआ अंत में हार विक्रांत स्लीपिंग बैग में ही फिट होकर लेट गया जमीन पर लेटे हुए उसे साफ आसमान के थारे नजर आ रहे थे और उसके साइड में आग अभी तक जल रही थी सोने से पहले उसने आग में थोड़ी और लकड़ियां डाल दी थी ताकि आग रात भर जलती रहे स्लीपिंग बैग में पड़े पड़े हुए विक्रांत की नजर अभी भी नैना के टेंट पर ही गड़ी हुई थी कहीं न कहीं अभी भी उसे नैना से थोड़ी बहुत उम्मीद थी लेकिन अब टेंट में कोई हलचल नहीं हो रही थी ऐसा लग रहा था कि अब वो सो चुकी है विक्रांत उसके टेंट की तरफ देख रहा था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसने वही से चिल्लाते हुए नैना से पूछा अच्छा नैना अगर मैंने गोल्डन पिल्लर ढूंढ लिया तो क्या तुम उसे शादी कर लोगी नैना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कुछ सेकंड तक विक्रांत उसके जवाब का इंतजार करता रहा लेकिन जब नैना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने दोबारा से नैना से कहा अच्छा नैना कल अगर मुझे गोल्डन पिलर मिल गया तो हम यहीं जंगल में खूब रोमांस करेंगे तड़ाक तड़ाक। फिर से विक्रांत को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो दर से उछल पड़ा अच्छा नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं कह रहा विक्रांत अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखकर ऊपर आसमान में देखता हुआ लेट गया वो आकाश के तारों को बड़े ध्यान से देख रहा था तभी उसके अदृश्य शक्ति द्वारा आज के टास्क के खत्म होने का, आ गया था। का आज का सक्सेस रेट सतासी और यूनिवर्सल लॉक पिक्स दिया गया था भले ही उसका आज का सक्सेस रेट ज्यादा नहीं था लेकिन फिर भी उसे सक्सेस रेट से उसने ये अंदाजा लगा ही लिया था की के वो केस की इन्वेस्टिगेशन का काम सही दिशा में कर रहा है भले ही उसने अभी तक क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किया है लेकिन सतासी परसेंट सक्सेस रेट से एक बात तो पक्की हो रही थी कि उसके काम करने की दिशा बिल्कुल सही है और उसने केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल में आकर बिल्कुल सही किया है अब बस अगले दिन भी अगर उसे पहाड़ कोडवड़ मिल जाता है तो फिर निश्चित रूप से वो केस को जल्दी ही सोल्व कर लेगा और अगर पहाड़ कोडवड़ के साथ कहीं चंद्रमा भी मिल गया तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा क्योंकि तब इस बात का भी चांस बढ़ जाएगा कि मकबरे के चोरों के पकड़े जाने के साथ ही वो गोल्डन पिलर के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर पता लगा लेगा इसके साथ ही कही ना कहीं न कहीं विक्रांत के मन में पानी हासिल करने की भी तमन्ना थी क्योंकि आज तो नैना के साथ रोमांस करने की खाश तो पूरी नहीं हो सकी थी ऐसे में उसे उम्मीद थी कि अगले दिन उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी ये सब सोचते हुए विक्रांत ने एक नजर अपनी घड़ी पर डाली उसने देखा अब तक आधी रात हो चुकी है ऐसे में उसे अब अगले दिन का कोडवर्ड भी मिल जाना चाहिए इसी सोच के साथ उसने तुरंत ही एक सिगरेट जला दिया जैसे विक्रांत सिगरेट जलाने जा रहा था उसके साथ ही वो मनी मन इस बात के लिए भी तैयार था कि अगर उसे पहाड़ कोडवर्ड नहीं मिला तो फिर इसका मतलब कि केस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में नहीं जा रही है और फिर उसे काम करने का तरीका बदलना होगा विक्रांत ने तुरंत ही सिगरेट जलाकर एक कष्ट लिया और फिर तुरंत ही उसे जोर की खांसी आई इसके बाद उसका दृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो उठा और उसे अगले दिन का कोडवट मिल चुका था उसे पहाड़ कोडवट के साथ ही आकाश कोडवट भी मिल गया था पहाड़ आकाश को ढक नहीं सकता ये खाली सी खाई, पक्षी और घोंसले चले गए